दोस्तों सोचिए अगर आप अपना दिमाग है गार्डन समझो तो उसमें दो ही चीजें उग सकती हैं या तो फूल या फिर झाड़ियाँ बीज आपके थॉट्स हैं जो आप अपने दिमाग में बार-बार डालते हो वहीं आपकी जिंदगी का रंग और रूप तय करता है जेम्स एलन इस छोटी सी लेकिन गहरी किताब में हम एक यूनिवर्� वो आपके अंदर की सोच का अक्स होते हैं। Thoughts affect health। Positive सोच से जسم healthy और strong रहता है, negative सोच से body कमजोर होती है। Thoughts need purpose। बिना मकसद वाली सोच हवा में बिखर जाती है, लेकिन purpose के साथ वही सोच एक लेज़र बीम बन जाती है। Calmness of mind, सुकून और discipline वाली सोच ही असल ताकत है, जो इंसान को wise और powerful बनाती है। James Allen कहते हैं As a man thinks it in his heart, so is he. मतलब जो इंसान दिल से सोचता है, वही उसका असल वजूद बन जाता है। एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं इसे। अगर आप रोज़ ये सोचो कि मैं अपनी ज़िंदगी सुधार सकता हूँ, तो धीरे-धीरे आपकी सोच आपके एक्शंस को शेप करेगी, और आपके एक्शंस आपकी डेस्टिनी बना देंगे। और अगर आप ज़िंदगी बदलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। Thoughts ही असल जादू हैं, जो आपको गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। आप जो भी बनोगे, successful, peaceful या hopeless, वो आपके दिमाग के अंदर चल रही सोच का नतीजा होगा। अपने thoughts को guard करो, उन्हें positive और purposeful बनाओ, क्योंकि आखिर में a man is literally what he thinks.